के भीतर अच्छा भगवान के भीतर भगवान का मन और मन में इच्छा नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान ने कहा मम इच्छा कहे दीन दयाला और ये भावी क्या हरि इच्छा भावी बलवाना तो हरि की इच्छा से यह सब हुआ और इच्छा अपने में फिर लीन हुई इसलिए कुंभकर्ण भी अंश रूप से भगवान के हृदय में लीन हुआ अब कुंभकर्ण आ आ, आ आ जब र, राम जी ने कुंभकर्ण का बध कर दिया ज्ञान होने पर देहाभिमान मिटा ज्ञान के द्वारा आ, ये विवेक विवेक के द्वारा जब अहंकार मिटता है तब वैराग्य काम पर विजय प्राप्त कर लेता है ये विजय विवेक अब लक्ष्मण जी दूसरी बार मेघनाद को मारने चले। पहली बार असफल हुए इस बार सफल होंगे पहले चले थे आय सुमांगी आ राम अंगदादिक पिसाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध हो बान सरासना इस दोहे में लक्ष्मण जी का ध्यान किधर है धनुष बाण पर लक्ष्मण चले क्रुद्ध हो गए बान सरासन हाथ लक्ष्मण जी को लगता धनुहा हमारे राम जी से आज्ञा ले ली क्रोधित होकर चले लेकिन दूसरी बार क्रम बदल गया रघुपति चरण नाय सिर चले उन्त अन संग सुभट हनुमंत हनुमान जी को साथ लेकर जाए सदगुरु का संग हो कृपा करो गुरुदेव की नाई गुरुदेव का संग विवेक, विवेक बिनु सत्संग न और रघुपति चरण नाय सिर राम जी के चरणों में सिर झुकाया अब जा रहे मेघनाथ पर विजय पाने के लिए और राम जी के चरणों पर मैं प्रणाम करके चले संकेत यह है कि काम जैसे दुर्जय विकार पर अपने आचरण के बल पर विजय नहीं पाई जा सकती इस पर तो भगवान के चरण के बल पर ही विजय पाई जा सकती है चरण भगवान के। और जब राम जी के चरणों का स्मरण करके चले तो तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे साथ है। मेघनाद से युद्ध हुआ लक्ष्मण जी ने सोजय से बहुत खिलाया मैंने और सब तब भगवान की कृपा से लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करते कथा से आप परिचित हैं मेघनाद का वध हुआ और संकेत यही है कि ज्ञान के द्वारा देहाभिमान नष्ट हो तो फिर वैराग्य के भाव से काम नष्ट हो जाता है पर पहले अहंकार मरे अब मेघनाद अच्छ कथाएं इस तरह की सुनने को मिलती हैं पहले बड़ी प्रेरणादायी कथाएं मेघनाद का वध हुआ तो मेघनाद के शरीर की कटी हुई भुजा उसके भवन में गिरे पतिव्रता दे सुलोचना ने वह भुजा देखकर पहचान लिया कि मेरे पति का वध हुआ किसने किया कटी हुई भुजा के हाथ में लेखनी थमा दी उसने नाम लिख दिया मेरा सिर रामा दल में है लक्ष्मण जी के द्वारा मेरा बध सुलोचना सती होना चाहती है राक्षस राज लंका पति रावण के दरबार में आई पिताजी मेरे पति का सिर रामा दल में उनका वध हो गया मैं सती होना चाहती हूं अगर आ गया हो तो मैं अपने पति का सिर रामा राम जी के दल से जाकर स्वयं ले आऊ रावण ने कहा कि देवी बेटी अवश्य जाओ दरवारियों ने कहा क्या हुआ कि आपको बीस बीस नेत्रों एक से भी नहीं दिखाई देता है दस दस सिर एक में भी समझ नहीं आप सुलोचना को ऐसे भेज रहे हो इस समय राम जी से आपका युद्ध हो रहा है वो आपके शत्रु हैं आपने उनकी भारिया का हरण किया हुआ है और ऐसी दशा में आप सुलोचना को भेज रहे हो रावण बोला, बोला क्या क्या अशुभ हो सकता है, है। दरबारियों ने कहा यह भी तो हो सकता है, है। कि राम जी सुलोचना को ही ना आने दे और वो कहें कि तुम सीता जी को लौटा दोगे तो हम सुलोचना को लौटा दोगे वे भी तो सुलोचना को अपने दल में कैद करके रख सकते हैं रावण ने, <laughs> ने मुस्कुराकर कहा दरबारी बड़े ना समझो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा होगा नहीं क्यों नहीं होगा जब तुम कर सकते हो श्री सीता जी का हरण तो वे भी तो सुलोचना को रोक सकते हैं क्यों नहीं हो सकता रावण ने कहा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह काम रावण का है राम का नहीं श्री राम का रावण ऐसा कर सकता है बैरी हु बड़ाई करण बैरीऊ हरी मुंड बालाजी कि जिस दल में आजन्म बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी हैं वीर वरंगद हैं उस दल में सुलोचना के जाने में कोई आपत्ति नहीं सुलोचना श्री राम दल में आइए। पूछा तुम्हारा सिर यहां तुम्हारे पति का सिर श्री रामादल में है किसने बताया पति के शरीर की इस कटी हुई भुजा ने लिख वानरों ने कहा कि जब कटी भुजा लिख सकती है तो सिर हंस भी सकता है ठहाका लगा के मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी मेरे द्वारा ही मेघनाथ का वध हुआ है लेकिन तुम्हारे इस तप तेज सतीत्व को देखकर मैं बहुत अभिभूत हुआ बड़ी सुंदर बात कही सुलोचना ने कि आपने मेरे पति का वध किया ही नहीं क्योंकि मेरे पति का और आपका तो युद्ध ही नहीं होगा फिर किसका युद्ध था सुलोचना बोली युद्ध था मेरा उस तपस्वनी के संग बैठी जो अवध है सुमिरनी लिए हाथ में मेरा युद्ध तो देवी उर्मिला जी के साथ ये दो सूरवीरों का युद्ध नहीं ये दो सतियों का युद्ध अच्छा हाँ कभी जिस दिन लक्ष्मण जी मूर्छित हुए श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे श्री भरत जी के बाण से मूर्छित होकर गिरे प्रार्थना पर मूर्छा मुक्त हुए और तब सारा परिवार इकट्ठा हो गया और जब यह सुना कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तो सुमित्रा जी बोली लक्ष्मण को चोट कहां लगी छाती में लगा है मां। सुमित्रा जी बोली मैं धन्य हो गई धन जननी जो ही जावे। लक्ष्मण सपूती स्वामी काज जो आवे मैंने जाते समय कहा था लक्ष्मण से कि वन जा रहे हो जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत माता पिता जानना सदैव सिंह राघव को भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत और आज लक्ष्मण ने छाती पर बाण की छोट सही आंसू आ गए आंखों में सुमित्रा जी किसी ने कहा कितने हृदय को कठोर करो पर माता का हृदय है कौशल्या जी ने कहा दुख होना स्वाभाविक है सुमित्रा जी ने कहा यही को कुछ सोच न जी सुनो तज देह सौमित्र सुधाम गए अपनो कर्तव्य निभाए वेको प्रिय प्राणों भेंट तमाम दये ललकार लड़े रन यस लोकों में सुलाम ले पर एक ही सोच राजेश बस्यो उर कुमय बिन बंधु के राम भय लेकिन मैं शत्रुघन को भेज दू हनुमान जी राम जी से कह देना मेरा राम संकोची है धन जननी जो सुबह जावे कही जाए पवन सुध प्रभुसो जनी मन में सकुचावे और सेवक जूझ मरे रन में तो साहिब तो घर आवे लक्ष्मण जी के वियोग से व्यथित न हो लौट कर आए कौशल्या माता रोने लगी हनुमान मैं लक्ष्मण के लिए नहीं राम के लिए संदेश देती हूं मैं सुमित्रा से बड़ी हूं मेरा संदेश पहले देना कहो कपि कौशल्या की बात कह देना राम से यही पुरजन आनू लक्ष्मण सुनो बच्चक जो ये वरदान मांग रही थी ये दिन गए तुम ही बिनु देखे जनी पा रही देखे वही आज कह रहे हैं यही पुर बिनु लक्ष्मण आना है तो लक्ष्मण सहित संग सीता के आय राजपुर कीजे और नात्र सूर सुमित्रा सुख आप नहीं दीजे श्री हनुमान जी पुलकित हो रहे हैं भव्य भावना है श्री अब उस दिन उर्मिला जी ने कहा माता अरे कुछ नहीं बिगड़ा है रघुनाथ के साथ में नाथ रहे तो बिगाड़ सके क्या रूठ बिदाता फिर आंख बंद किए हैं क्यों थक के गए हैं रण के श्रम से बस और न दूसरी बात है माता बेटी तुमने कैसे जान लिया सुलोचना जी ने कहा कि जब श्री उर्मिला जी ने कहा कि जब प्रभु श्री राम वन जा रहे थे मैं सोच रही थी मेरे जीवन धन श्री लक्ष्मण मुझसे मिलेंगे बिना मिले चले गए मैंने आरती की थाली सजाई पुष्प माला रखी रोली से भाल पर तिलक करूंगी माला पहनाऊंगी आरती उतारूंगी वे नहीं आए एक, एक सखी ने आकर समाचार दिया वो गए पर क्या होगा तुम्हारे पुष्पाल का आरती की ज्योति का उर्मिला जी बोली वही होगा जो होना चाहिए क्या वन जाते समय आरती नहीं उतार सके तो वन से आते समय आरती उतार लूंगी माला पहनाऊंगी तो चौदह वर्ष तक यह यही फूल खिले रहेंगे यह आरती का दिया जलता रहेगा उर्मिला जी ने कहा कि जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है तो सती के संकल्प से क्या चौदह वर्ष फूल खेले नहीं रह सकते यह आरती का दिया जला हुआ नहीं रह सकता और इसलिए उर्मिला जी बोली माता मैं कहती हूं अभी आरती दीप बुझा है नहीं अभी आरती दीप बुझा है नहीं जयमाल का पुष्प नहीं मुरझाता पति मेरे पड़े रण स्थल में यह भाव नहीं उर्मे जमता और वैसे तो नहीं कुछ कारण है यदि सत्य है तो कुछ जान तो लू पहले कुछ सत्य हो पता तो लगे अबला रघुवंशियों की सबला यह विश्व में एक प्रमाण तो दू कितनी तपवंत सुलोचना है कुछ मैं भी पहचान तो लूं और कर की चुनिया करके इसके पहले कर तिरपान तो लूं मैं ये मिला जी श्री हनुमान जी ने कहा कि सब ठहरो मैं जा रहा हूं और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई आज सलोचना याद दिला रही है उस तपस्वनी से मेरा युद्ध मैं हार गई वह उसका सत्य जीत गया उस देवी का तप जीत गया मैं पराजित हुई क्यों मेघनाद में बल्कि कभी तो थी नहीं तुम तो पराजित क्यों हो गई सुलोचना ने कहा श्री लक्ष्मण जी आज यह हार का दृश्य मैं लखती नहीं भूल यदि न होती एक मेरे प्राण में क्या रहे पापात्मा पिता के संग पति मेरे और बंधु धर्मात्मा के आप रहे साथ में ये तो धर्म ततो जया और रामो विग्रहवान धर्म प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है और इस रहस्य को जो जान ले सब राम जी की इच्छा से ये लीला हम लोगों को शिक्षा देने के लिए हो रही है वे निश्चित अपने व्यवहारिक जीवन में विजय विवेक विभूति भगवत कृपा से प्राप्त करेंगे समर विजय रघुवीर के चरित जो सुन ही सुजान विजय विवेक विभूति ते नहीं दे भगवान रघुवर जनक रघुवर जनक लली की जय जय रघुवर जनक लली जय जय रघुवर जनक ललित की जय जय रघुवर जनक ली की जय जय मानौनी सरो के संग मानौनी सरो सुबरन कमल कली की जय जय सुबरन कमल कली की जय जय प्रभुवन जनक नलिनी की जय जय रघुवन जनक नलिनी की जय जय नलिनी की जय जय राम लक्ष्मण भरत शत्रुन राम लक्ष्मण भरत शत्रुगण श्री बजरंग की जय जय श्री बजरंग की जय जय जय जय कमला जय जय सलुआ जय जय कमला जय सरयो, जय जय कमला जय जय सरयो, जय जय कमला जय जय सरयो, मिथिला अवध गलित जय जय मिथिला मध गलित्री जय जय हरी तुलसी जय रामानंद नर हरि तुलसी जय रामानंद नर हरि तुलसी जय रामानंद नर हरि तुलसी नाभ अली जै जै। जनक नलित जय जय रघुबर जनक जय नलित जय जय जय मानस जय विनय पत्रिका जय मानस जय विनय पत्रिका दोहा कवितावनिका हाय जन राजस शिया राम उपासक जन राज शिया राम उपासक सकल भक्त मंडली जय जय सरल माँ आरती की जे शियाल गोबर आरती की गे शियाल गोबर की आरती की जयर गोबर की शियल गोबर की ज्ञान की बरती शियाल गोबर की, की। ज्ञान की, की आरती की की कनक सिंहासन दो विराज कनक सिंहासन दो विराज छवि अवलोक मदन रती लाजे छवि अवलोक मदन रति लाजे बलिहारी मुस्कान मधुर की बलिहारी मुस्कान मधुर की चरण कमल चापत कपिराई चरण कमल चापत तई बार बार प्रभु करत बड़ाई बार बार प्रभु करत बड़ा श्री बजरंग बल फिर हारदी भारत चितवत भरत लखन चित लाए प्रभु पद पंकज परम सुहाए आदत की भाव सहित जो आरती गावे भाव सहित जो आरती गावे जनराजेश जीवन माई अवश्य सोपाव जीवन माई अवश्य सोपाव जनराजेस कृपा हरिहर की जनराजेश कृपा हरिहर की आरती की आरती की जय शिया रघुवर की सिया रघुवर की जानक से जानक आरत की जय सिया रघुवर की आरती <usexisting> की जय शियर <usStep> जयल सियाल आदत की जयल की की श्री सीता राम जी महाराज की जय